महाभारत आदि पर्व पंच चु रिंशदिकततमोध्याय वारणावत में पांडवों का स्वागत पुरोचन का सत्कार पूर्वक उन्हें ठहराना लाक्षा गृह में निवास की व्यवस्था और युधिष्ठिर एवं भीमसेन की बातचीत व सम्पान वाच ततः सर्वा प्रकृत्यो नगराद वारणावता मंगल संयुक्ता यथाशास्त्र मतंद्रिता श्रुवागता पांडुपुत्रा नाना जान सहस्र अभिजगम नरश्रेष्ठांुत अपरा मुता वैशम पाण कहते हैं जन्मेजय जय नरश्रेष्ठ पांडवों के सुभागमन का समाचार सुनकर वारणावत नगर से वहाँ के समस्त प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न हो आलस्य छोड़कर शास्त्र विधि के अनुसार सब की मांगलिक वस्तुओं की भेंट लेकर हजारों की संख्या में नाना प्रकार के सवारियों के द्वारा उनके अगवानों के लिए आए ते समाध्य कौंतेन वारणावत का जना कृत् जयाचितर वे परिवार यावत स्थिर कुंती कुमारों के निकट पहुंचकर कर के सब लोग उनके जय जयकार करते और आशीर्वाद देते हुए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए धर्मराजो विभव संकाशो वज्रपाड़ी रिवा मर उनसे घिरे हुए पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर जो देवताओं के समान तेजस्वी थे इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो देव मंडली के बीच साक्षात वज्रपाणी इंद्र हो सत्यता पौरां चाण अलंकृत आवतम निष्पाप जन्मे जय ने पांडवों का बड़ा स्वागत सत्कार किया फिर पांडवों ने भी नागरिकों को आदरपूर्वक अपना कर जन समुदाय से भरे हुए सजे सजाये वर्णावत नगर में प्रवेश किया ते प्रवेश पुरी तूर्णम जगम्रथो गृहान ब्राह्मणा महीपालताम शेषुक कर्मसु राजन नगर में प्रवेश करके वीर पांडव सबसे पहले पूर्वक शीघ्रतापूर्वक परायण ब्राह्मणों के घरों में गए नगरा अधिकृता गृहाण रथ नाम ददाम उपतस्थूर श्रेष्ठ वैश्य शूद्र गृहाण्यपे तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार नगर के अधिकारी क्षत्रियों के यहाँ गए इसी प्रकार वे क्रमशः वैश्यों और शूद्रों के घरों पर भी उपस्थित हुए अर्चित अर्चिता पर पांडवा भरतरस जगमुरा व सतम पुरोचन पुरस्तरा भरश्रेष्ठ नगर निवासी मनुष्यों द्वारा पूजित एवं सम्मानित जो पाण्डव लोग पुरोचन को आगे करके डेरे में गए तेभ्यो भक्ष्याणी पाणनी शैनानी शुभा च आसना पुरोचन वहां पुरोचन ने उनके लिए खाने पीने की उत्तम वस्तुएं सुंदर सैयाएं और श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किए तत्रते ते सकृता परिक्षा उपास्यम पुनिवास में उस भवन में पुरोचन द्वारा उनका बड़ा सत्कार हुआ वे अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग करते थे और बहुत से नगर निवासी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे अतः इस प्रकार वे बड़े शानदार वहाँ रहने लगे दशरात्रोचिता तो त्र तुरोन निवेदया मास गृह शिवाख्या शिवाख्या अशिव तदा उस दिनों तक दस दिनों तक वहाँ रह लेने के पश्चात ने पांडवों से उस नूतन गृह के संबंध में चर्चा की जो कहने को तो शिव भवन था परंतु वास्तव में अशिव अमंगलकारी था तत्रते वचना कैलासम इव गुह पुरोचन के कहने से वे नृत सिंह पांडव अपने सब सामग्रियों और शिवकों के साथ उस नए भवन में गए मानो गुहय कैलाश पर्वत पर जा रहे हों तगारम अभिप्रेक्ष सर्वधर्म वृताम वाचाग्नेव भीमसेनम युधेष्ठ रह इस धरती को आधी तरह देखकर समागत धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से मैं भीम सेन से कहा भाई यह भवन ही तो आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना जान पड़ता है जिघ्रारोष्य सागंध सर्पे जुवि मिश्रित कृतम भी व्यक्त मग्ने इदम्बे परम तपुओं को संताप देने वाले भीमसेन मुझे इस घर की दीवारों में घी और लाह मिली हुई वर्षों की गंध आ रही है अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि इस तरह घर का निर्माण अग्नि अग्निदीपक पदार्थ से ही हुई है मुंज बल्व जब सादे द्रव्यम सर्वम सर्वोक्षित शिल्प व्यात विनीतए भीष्म विश्व माया पापो दग्धुकामचन यथाई वर्तते मंद सुधन वसेम तुता महाबुद्दि विद्र दृष्टवास्तता आदमी तेन मं पाथ सबोधित बोधितास्तेन्य नृत्यमस्मदे तैशि पिता कनीयसा स्नेहार बुद्धिमंत शिव गृह आना सुखतम गूढ़य दुर्योधन वसानु गृह निर्माण के कर्म में सुशिक्षित एवं विश्वसनीय कारीगरों ने अवश्य ही घर बनाने समय सन राल मु, गुंज मुंज बलवज मोटे किनको वाली घास और बांस आदि सब द्रव्यों को घी से सींचकर बड़ी खुबी के साथ इन सब के द्वारा इस सुंदर भवन की रचना की है यह मंद बुद्धि पापी पुरोचन दुर्योधन की आज्ञा के अधीन हो सदा इस घात में लगा रहता है कि जब हम लोग विश्वस्त होकर सोए हों तब वह आग लगाकर घर के साथ ही हमें जला दे यही उसकी इच्छा है भीमसेन परम बुद्धिमान विदुर जी ने हमारे ऊपर आने वाली इस विपत्ति को यथार्थ रूप में समझ लिया था इसीलिए उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया विदुर जी हमारे छोटे पिता और सदा हम लोगों का हित चाहने वाले हैं अतः उन्होंने स्नेह बस हम बुद्धिमानों को इस अशिव अमंगलकारी गृह के संबंध में जिसे दुर्योधन के वसवर्ती दुष्ट कारीगरों ने छिपकर कर कौशल से बनाया है पहले ही सब कुछ समझा दिया भीमसेन वाच यदि गृहमाग्नेत मंड भवान तथई वसाध उगत चाव यत्रो सभयम भीम सो बोले भैया यदि आप यह मानते हो कि इस घर का निर्माण अग्नि को दीप्त करने वाली वस्तुओं से हुआ है तो हम लोग जहां पहले रहते थे कुशल पूर्वक पुनः उसी घर में क्यों न लौट चलेष्ठिर निराकार मिथिरचय अप्रमतर गति गते ध्रुवा मित युधिष्ठिर बोले भाई हम लोगों को यहां अपनी बाह्य चेष्टाओं से मन की बात प्रकट न करते हुए और यहाँ से भाग छूटने के लिए मनोनुकूल निश्चित मार्ग का पता लगाते हुए पूरी सावधानी के साथ यहीं रहना चाहिए मुझे ऐसा करना ही अच्छा लगता है यदि विंदेतचाकार अस्माक सपुरोचन क्षेत्री तथोभुत्मयादपिहेतूत यदि पुरोचन हमारी किसी भी चेष्टा से हमारे भीतरी मनोभाव को ताड़ लेगा तो वह शीघ्रतापूर्वक अपना काम बनाने के लिए उद्यत हो हमें किसी न किसी हेतु से जला भी सकता है न यम विभेद्योपक्रोशा अधर्मा द्वापुरचन तथा ही वर्तते मंदिता यह मूढ़ पुरोचन निंदा अथवा अधर्म से नहीं डरता एम दुर्योधन के वश में होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करता है अपिचेह प्रदग्धे सुमोस्मा सुधम व कौरवान को यदि यहाँ हमारे जल जाने पर पितामह भीष्मों पर क्रोध भी करे तो वह अनावश्यक है क्योंकि फिर किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे कौरवों को कुपित करेंगे अथवा अथवापिहद्ये सो भीस्मोस्माक पितामह धर्म इत्यवेरन ये चान्य कु अथवा संभव है कि हाँ हम लोगों के जल जाने पर हमारे पितामह भीषम तथा कुरुकुल के दूसरे श्रेष्ठ पुरुष धर्म समझकर ही उन आताइयों पर क्रोध करें परंतु वह क्रोध हमारे किस काम का होगा वह तो यदि दाहस्य स्पश निर्घात सर्वान्ध सुधन यदि हम जलने के भय से डर कर भाग चले तो भी राज्य लोभी दुर्योधन हम सबको अपने गुप्तचरो द्वारा मरवा सकता है अबधस्थान पदे तेष्ठन नपक्षान पक्षान पक्ष संस्थित हे न कोसान महाकोसम प्रयोग ये ध्रुव इस समय वह अधिकार पूर्ण पद पर प्रतीक्षित है और हम उनसे वंचित हैं वह सहायकों के साथ है और हम असहाय हैं उसके पास बहुत बड़ा खजाना है और हमारे पास उसका सर्वथा अभाव है अतः निश्चय ही वह अनेक प्रकार के उपायों द्वारा हमारी हत्या कर सकता है तदस्मा पापम तम च पापम सुधनमिंदवासम क्वचि क्वचित इसलिए इस पापात्मा पुरोचन तथा पापी दुर्योधन को भी धोखे में रखते हुए हमें यहीं कहीं किसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए ते वृगया शिला स्वाचराम वसुधा तथा नो विदिता मार्गा भविष्य जब हम मृग्या में रथ रह कर यहाँ ही भूमि पर सब ओर विचरें इससे भाग निकलने के लिए हमें बहुत से मार्ग ज्ञात हो जाएंगे भौम चल मध्य ही व करवा व सुसंभृत गूढ़ इसके सिवा आज से ही हम जमीन में एक सुरंग तैयार करें जो ऊपर से अच्छी तरह ढकी हो वहाँ हमारी सांस तक छिपी रहेगी फिर हमारे कार्यों की तो बार ही, बात ही क्या है उस सुरंग में घुस जाने पर आग हमें नहीं जला सकते सकेगी वसु वसुत्र यथा चा चास्मान न बुद्धे तपुरोचन पौरो वापे जन तथा कार्यमतिन मचिन इस आलस हमें आलस छोड़कर इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे यहाँ रहने रहते हुए भी हमारे संबंध में पूर्वचन को कुछ भी ज्ञात न हो सके और किसी के प्रवासी को भी हमसे कानों कान खबर न चले इतनी महाभारते परी जगह जातु परमढ़ी भीमसेन युधिष्ठिर संवाद पंच चुरीशद शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जातगृह पर्व में भीमसेन सेन युधिष्ठिर संवाद विषयक एक सौ पैंतालीसवां अध्याय पूर्ण हुआ